राघे श्यामताय गौर हरी भो बुलवंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देव की जय श्री गौर कथा की जय श्री नय गौर हरी वो भागवत निवास आश्रम की जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भुलावृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयते पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल् वाग्म ममद जगत्पिवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धाम नमा हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहबराकु तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूपम साग्र जा सह गणरघुनाथन्तम तम सजीव साध्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पदा सह गण ली विशाखान्विता नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दिवीं व्यासम् ततो तयमुदीर हे श्री सनातन प्रभो कूणाबुराशे हे।, हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रहुनाथ रघुनाथ मते मंदमतेर्दयान्द्र तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्रसन्नी हरि बोलो, की शारी बोलो शारी। परमंगल श्री वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री चैत्रता मध्य लीला बीस म परिच्छेद सोवी प्यार पूर्व प्रसंग में श्री सनातन गोस्वामी जी उनका श्रीमद महाप्रभु के साथ में मिलन किया सनातन गोस्वामी जी किसी प्रकार छूट करके साहब गया हुआ है दक्षिण में विजय प्राप्त करने के लिए और पीछे से श्री सनातन गोस्वामी जी किसी प्रकार सात हजार मुद्रा दि करके किसी तरह से छूट करके आए और छूट करके श्रीमंद महाप्रभु के पास में काशी में पहुंचे और काशी पहुंच करके अपूर्व वैराग्य प्रकट किया भोट कंबल भी बदल दिया और करके श्वेत जो वस्त्र हैं उनको धारण करके श्री महाप्रभु के पास में ये विराजमान हुए महाप्रभु कह रहे हैं सनातन ने पुष्टि किया के मैं कौन हूं मुझे ताप त्र दूसरा प्रश्न है मुझे तापत्र क्यों जलाते हैं इन तापत्र से कैसे मैं मुक्त हूं ये तीन प्रश्न थे और श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवताये क्रम सब तत्व सुन कहे तुम परम योग्य पात्र हो तुमको कोई चीज ऐसा नहीं है तुमको जानकारी नहीं है तुम जो कुछ भी पूछ रहे हो वो केवल मुझे और अपने दोनों के सुनिश्चय के लिए पूछ रहे हो तुम दृढ़ता के लिए अपने विचार को दृढ़ बनाने के लिए यह केवल पूछ रहे हो तुम भक्ति का प्रवर्तन कराना चाहते हो मेरे मुख से भी और अपने द्वारा भी सर्वत्र भक्ति का प्रवर्तन कराना चाहते हो इसलिए क्रमे सर्व तत्त्व सुन कहिए तुम मैं क्रमशः सारे तत्त्वों का तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं इनको तुम सुन माने जीव तत्व क्या है दूसरा तत्व तो है मुझे ताप क्यों जलाते हैं इसका मतलब है कि माया का स्वरूप क्या है और माया के स्वरूप को माया के ताप से पार होकर के कैसे जीव अपने परम लक्ष्य परम सुख को प्राप्त करे ये तीन प्रश्न थे परम पुरुषार्थ क्या है जो माया है उसका तत्व तो क्या है और जीव का तत्व तो क्या है ये तीन मूलभूत प्रश्न थे इसमें पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश जीव का स्वरूप वह नित्य कृष्ण दास है जितनी भी प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा राजा का दास यू होती है ऐसा नहीं है कि चोर राजा का दास नहीं है जितनी भी प्रजा है सब राजा का दास है इसी प्रकार जितने भी जीव हैं, चाहे वे भजन करते हैं या न कर रहे हैं, हैं तो सब कृष्ण के दास और कृष्ण के अनुशासन में कृष्ण के कानून के अंतर्गत सब आते हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं कृष्ण के कानून से अलग हूं तो जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास होना अब ये जो दासता है ये कहीं से आरोपित नहीं है बल्कि दासता भी स्वाभाविक रूप में प्राप्त है कृष्ण तटस्थता शक्ति जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है यह भेदाभेद हो करके प्रकाशित है माने ईश्वर से इसका अभेद है और ईश्वर से भेद भी है जो वस्तु तो भेद है उसका अभेद नहीं हो सकता जो अभेद है उसका भेद नहीं हो सकता है ऊपर से देखने में भेदाभेद यह बात विरुद्ध लगता है परंतु तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक निश्चित अंश में एक अंश में उसमें भेद है एक अंश में भेद नहीं निषेध जो किया गया वो संपूर्ण रूप में निषेध नहीं किया गया है निषेध किया गया है एक अंश में जैसे कहीं संगीत गाया जा रहा है और कोई व्यक्ति कह रहा है, अरे क्या गा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो समझदार व्यक्ति है वो कह रहे हा कितना बढ़िया गा रहे हैं तुम्हारी कुछ समझना तुम चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते अब जब उसने ये कहा कि तुम कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान का निषेध कर रहा है संगीत के विषय में तुम कुछ नहीं जानते इतना मात्र निषेध कर रहा है वो।, वो उसके अस्तित्व के बारे में निषेध नहीं कर रहा है संगीत कहीं हो रहा है और कोई कह रहा है तुम कुछ नहीं जानते तुम चुप बैठो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज्ञान का निषेध कर रहा है व्यक्ति में ज्ञान तो है परंतु तो संगीत के विषय में संगीत की उस बारी की और संगीत के उस माधुरी को समझने के लिए जितनी योग्यता चाहिए अधिकार संपत्ति चाहिए वो अधिकार संपत्ति तुम में नहीं है अधिकार संपत्ति का निषेध है स्वरूप का निषेध नहीं ऐसे ही जहां जीव को अभेद कहा गया वहां अभेद कहने पर श्री प्रभु से सच्चिदानंद रूप में वह कहीं ना कहीं कही अभिन्न होकर के विराजमान और वह ईश्वर के भीतर ही विराजमान है ईश्वर का एक अंश होकर के ही विराजमान है पंत जहां पर भेद दिखाया गया भेद और अभेद, जहां भेद दिखाया गया वहां भेद में यह दिखाया गया कि कुछ वस्तुएं है ऐसी हैं जो ईश्वर में हैं जो तुम में नहीं तो जो वस्तु ईश्वर में है विशेष वस्तु वो तुम में नहीं है केवल इतने मात्र का निषेध किया गया है जीव के ईश्वर के अंश होने का निषेध नहीं किया गया अंशांशी रूप में जीव और ईश्वर भले एक है तो अंशांश रूप में एक होने पर भी एक अंश में निषेध है संपूर्ण अंश में निषेध नहीं तो कृष्ण तटस्था शक्ति ये जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति होकर के बताई मान तटस्था शक्ति के विषय में अभी बताएंगे कृष्ण की तटस्था शक्ति है यह भेदा भेद प्रकाश ये भगवान का ही एक प्रकाश है माने ब्रह्म का ही एक अंश है परंतु एक ऐसा अंश जिसमें भेद भी है और अभेद भी है भेद और अभेद दोनों कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर का ही अंश होने के कारण शक्ति और शक्तिमान ये दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं शक्ति शक्तिमान के भीतर ही रहती है प्रकाशित होने पर वो शक्ति भेद को प्राप्त करती है स्वरूप मुखम शक्ति शब्द नाम सर्वसंवादनी में श्री जी गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप ही जब कार्य की ओर उन्मुख होता है अपने आप के को प्रकाशित करने के लिए उन्मुख होता है तो उसी का नाम शक्ति है। स्वरूप में मुखम शक्ति शब्दे नाम दिए शक्ति किसका नाम बल स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर करके माने जब अपने आप को प्रकट करने वाला होता है तो उसको हम शक्ति कहते हैं जैसे सूर्य तेजोमय है परंतु उसका तेज किरण के रूप में जब सामने आ रहा है तो किरण को सूर्य की शक्ति कह दिया जाए सूर्य दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए कहीं प्रवृत्त हो रहा है तो दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो जो किरण है वह किरण ही शक्ति कहलाएगी तो स्वरूप की कार्योन्ख अवस्था उसी का नाम शक्ति है उसके भीतर छिपी हुई है तो वो प्रकाशित नहीं है परंतु वह कहीं बाहर प्रकट हो जाए तो उसको हम शक्ति कहेंगे तो तत्वतः शक्ति और शक्तिमान दो अलग अलग वस्तु नहीं है शक्ति और शक्तिमान सदा मिले रहते हैं परंतु तो जहां शक्तिमान अपने आप को प्रकाशित करना चाहता है वहां उसे उसका जो प्रकाशन करने का गुण है उस गुण को ही शक्ति कहेंगे अपने आप को मैनिफेस्ट करने का अपने आप को प्रकाशित करने का जो शक्तिमान की प्रवृत्ति है उस शक्तिमान की प्रवृत्ति को ही हम शक्ति कहेंगे तो कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश ये जीव श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है कभी वो शक्ति प्रकट नहीं है उस समय निराकार एकमात्र अद्वय ब्रह्म के रूप में उसकी अनुभूति होगी जब वह ब्रह्म अपने आप को ही अपनी एक शक्ति को प्रकट करना चाहे तो वही तटस्था शक्ति चित्त शक्ति को ब्रह्म में दो शक्ति हैं एक शक्ति है चित्त शक्ति एक है जल शक्ति ब्रह्म जब अपनी चित्त शक्ति के एक चित्त शक्ति के भी दोष एक स्वरूप शक्ति और एक अंश शक्ति तो ब्रह्म की दो शक्ति हुई एक हुई चित शक्ति और एक हुई जड़ शक्ति जब ब्रह्म अपनी चित शक्ति को प्रकट करना चाहता है चित शक्ति भी दो प्रकार की एक है अंश और एक है अंशी जब अंशी शक्ति को प्रकट करना चाहेगा तब तो उसको हम कहेंगे अवतार और जब केवल एक अंशु को वह प्रकट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे तटस्थ शक्ति उसको हम कहेंगे जी तो इसी तरह से वो ब्रह्म जब अपनी जड़ शक्ति को भी प्रकट करना चाहता है तो उसको हम कह देंगे माया तो ईश्वर में दो प्रकार की शक्ति हैं एक शक्ति है चित शक्ति एक शक्ति है जल शक्ति जब जन शक्ति को प्रकाशित करता है तो वह कहीं जगत को प्रकट करता है जब चित शक्ति को प्रकट करता है तो चित शक्ति दो प्रकार की एक है स्वरूप शक्ति और एक है अंश रूप शक्ति जीव शक्ति स्वरूप शक्ति के द्वारा वह अपना और अपने परिकर को प्रकट करता है अपने स्वरूप को और अपने परिकर को प्रकट करता है और अंश शक्ति के द्वारा अणु जो शक्ति है उस अणु शक्ति के द्वारा वह अपनी तटस्था शक्ति को कहीं बाहर प्रकट करता है वो तटस्था शक्ति भगवान की कौस्तु मणि की किरण के समान है जैसे भगवान ने कौस्तु मणि पहन रखी है उसमें से जैसे किरण निकल रही है ऐसे ही तटस्था शक्ति के रूप में अनंत जीव सामने प्रकट हो रहे है अब जड़ शक्ति भी दो प्रकार के। एक जड़ शक्ति है त्रिगुणात्मक और एक जड़ शक्ति है त्रिगुणातीत जो त्रिगुणातीत शक्ति है जड़ उसके द्वारा तो बैगुंठ प्रकट हो रहा है और जो त्रिगुणात्मक शक्ति है त्मक शक्ति के द्वारा दृश्यमान जगत प्रकट होता है तो ईश्वर सारी शक्तियों से युक्त है शक्ति का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा ईश्वर अपने आप को कार्य रूप में अभिव्यक्त करेगा उसको हम कहेंगे शक्ति फिर द्वारा ईश्वर सार्वसमर्थ सब का आश्रय है वह ब्रह्म अपने आप को जब प्रकट करना चाहता है कार्य रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है तो कार्य रूप में उसका अपने आप को अभिव्यक्त करना इसी का नाम हो गया शक्ति स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्द नाविध्य स्वरूप ही अभिव्यक्ति रूपी कार्य के रूप में प्रकट होने पर अपने आप को अभिव्यक्त करने पर शक्ति कहलाता है तो वो जो परतत्व है वह परतत्व शास्त्र कह रहे हैं कि वो परतत्व ही एकमात्र पदार्थ है मेरे नाना से किंचनों उस ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु क्योंकि वेद स्थापित करती है कि एक एक मेवाद है है। तो खंडन कर, कर नहीं सकता है वो अद्वैत ज्ञान तत्व है बलंत तत्व तत्व निज्ञान मद्वयम वो अद्वै ज्ञान तत्व है परंतु अद्वै ज्ञान तत्व वह निर्विशेष नहीं है वह सर्वदा सर्वदा सविशेष होकर के ही विराजमान क्योंकि माना अद्वैय ज्ञान तत्व तो है परंतु और आप कह रहे हो ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है परंतु भाई आंखों के ऊपर कैसे झूठ कह दे हमको तो भेद दिख रहा है हर जगह भेद दिख रहा है एक चीज अलग दिख रही है दूसरी चीज अलग दिख रही है सामने भेद दिख रहा है तो इस भेद को कहा ले जाएंगे शास्त्र ने कहा कि सब वस्तु एक केवल ब्रह्ममात्र ही एकमात्र वस्तु है वही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रही है ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी बात दूसरी वस्तु नहीं है वह अद्वैत ज्ञान तत्व है माने सजातीय विजातीय स्वरत तीन प्रकार से भेद से रहित वह ब्रह्म तत्व है उसमें कोई प्रकार का भेद नहीं है शास्त्र की आज्ञा को मानना है इसलिए मान लिया अद्वे ज्ञान तक तो है परंतु गुरुजी से पूछा जाएगा कि गुरुजी आप तो कह रहे हो अद्वे ज्ञान तक तो है परंतु हमको तो भेद दिख रहा है हर चीज में भेद दिख रहा है सामने उस भेद को हम ले कहा जाएं कैसे उसको झुकला दे जो भेद दिख रहा है उस समय श्री गुरु कहेंगे कि भाई भेद जो दिख रहा है इसके दो कारण हो सकते हैं एक कारण है कि भ्रम के कारण भेद दिख रहा हो हमको इल्यूजन हो गया है इसलिए भेद दिख रहा है भेद है नहीं इल्यूजन के कारण भेद भ्रम के कारण भेद दिख रहा है यहां से दो रास्ते हो गए एक रास्ता हो गया ज्ञानी को ज्ञानियों का अध्यय ज्ञान तत्व को स्थापित करने वाले वे कह रहे हैं जो कुछ भी भेद दिख रहा है ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं जो भेद दिख रहा है वह भ्रम के कारण भेद दिख रहा है यह हो गया ज्ञानियों का मार्ग भ्रम को हटा दो तो अंत में जो वस्तु है वो वस्तु ही एकमात्र दिखने लगेगी ब्रह्म तत्व ही एकमात्र दिखने लगेगा परंतु तो उस समय शिष्य गुरुजी से पूछेगा कि मारेज आप यदि सब चीज को जो कुछ भी भेद दिख रहा है उस भेद को केवल भ्रम मानेंगे और सत्य नहीं मानेंगे तब तो सब कुछ झूठी हो जाएगा तब गुरुजी भी जय जय जय राजे राधे और जो उन्हें उपदेश दिया वो भी राधे राधे सब सब गर्व हो जाएगा तो सबको तो भ्रम कैसे मान इसलिए जो जो भ्रम भ्रम दिख दिख भेद भेद रहा है वो भेद भ्रम है वो यदि तो ऐसा होने पर तो पूरी उपासना ही जड़ मूल समाप्त हो जाएगी ना कुछ कहने के ना सुनने के उस समय कुछ कहने के लिए है ही नहीं और केवल हवा हवा में बात हो जाएगी इसे जगत को हम केवल भ्रम नहीं मान सकते और उसके लिए शिष्य गुरु जी के साथ में अनेक अनेक तर्क ठोक देगा बोले भ्रम कैसे हुआ सबको एक सा भ्रम कैसे हुआ अरे इस पाषाण के खंड को मैं भी पाषाण खंड कहूंगा किसी को भी दिखाओ दशा को दिखा दो बुद्धिमानों को वे सब यही कहेंगे पाषाण खंड है सबको एक साथ भ्रम कैसे हो जाएगा आप कह रहे हो भ्रम भ्रम के कारण भेद दिख रहा है तो भ्रम के कारण भेद कैसे दिखेगा और यदि सादिशी के कारण भेद हुआ है जैसे रस्सी में सर्प की अनुभूति हुई तो रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी और लंबी है और सर्प भी टेढ़ा मेढ़ा और लंबा है सादिशी के कारण भ्रम हुआ तो इसका मतलब है कि सादिश्य ये जो जगत था इस जगत के पहले यदि कोई वस्तु थी नहीं भ्रम ही था तो साध्य किससे हुआ यह भ्रम हो जाएगा ये प्रश्न उपस्थित हो जाएगा जब जगत के जो भेद दिख रहा है वह भेद भ्रम के कारण दिख रहा है और भ्रम सर्वदा सादृश्य के कारण होता है सिमिलरिटी के कारण होता है रस्सी में और सर्प में कहीं कोई कुछ समानता है इसलिए भ्रम दिख रहा है सीपी और चांदी इनमें कुछ समानता है दोनों ही चमकीले हैं इसलिए भ्रम दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जगत पहले से था तभी तो उसकी समानता के आधार पर हम ब्रह्म में जगत की अनुभूति जगत का भ्रम कर रहे हैं कोई ना कोई चीज पहले रही होगी उसी के कारण यहां पर हम भ्रम कर रहे हैं कोई भ्रम ऐसे हवा में थोड़ी हो जाता है भ्रम कहीं ना कहीं स्मृति में रहता है कोई वस्तु और स्मृति के कारण फिर इल्यूजन होता है उसमें कहीं सिमिलरिटी देखी जाती है कुछ समानता देखी जाती है तो जब ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी चीज थी नहीं आप ये कह रहे हो कि ब्रह्म के कारण सारा संसार दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म होगा सर्वदा सादृश्य के कारण तो सादृश्य था तो सादृस्य कहां से हो गया इसका मतलब था कि अद्वैत पदार्थ नहीं था कोई भेद पदार्थ पहले से भी विद्यमान इसलिए भेद को नहीं मान आप यह नहीं कह सकते हैं कि भ्रम नहीं है तो भ्रम मानने पर भ्रम के कारण भेद है इसको मानने में कई प्रश्न उपस्थित हो गए पहला प्रश्न यह था कि भ्रम सर्वदा सादृश्य के कारण होता है और सदिश वस्तु तो कहीं न कहीं यथार्थ में पहले विद्यमान रही होगी तभी उसके सादस्यों को उसकी सिमिलरिटी को उसकी समानता को हम अपने दिमाग में रखते हैं और फिर हम उससे भ्रमित हो जाते हैं हमने सांप को भी देखा है और हम रस्सी को भी देख रहे हैं तब रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है जिसने पहले सर्प को कभी देखा ही नहीं उसको भ्रांति कैसे हो जाएगी सर्प नाम की कोई चीज है जो कहीं स्मरण में है स्मृति में है और वह स्मृति के कारण रस्सी कहीं उससे मिलती जुलती है सिमिलर है इसलिए रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ इसलिए अद्वै ज्ञान तक तो सिद्ध नहीं होगा भेद मानना पड़ेगा एक बार, तो वस्तु जिसका भ्रम हुआ उस भ्रमित वस्तु की का पहले कहीं अस्तित्व है इसलिए भ्रम को नहीं माना जा सकता फिर दूसरी बात यह कि भ्रम सबको एक सा नहीं हो सकता है जबकि जगत का जितना भी व्यवहार है वह व्यवहार सबको एक सा होता है इसलिए इल्यूजन एक सा कैसे हुआ भ्रम एक सा कैसे हुआ भाई एक आदमी को कोई वस्तु एक तरह की दीखेगी दूसरे को दूसरे तरह का भ्रम भी तो हो सकता है ऐसा तो नहीं है कहीं दीवाल के ऊपर छींटे पड़े हुए हैं अब छींटे में कोई वहां पर हरिण की आकृति देख रहा है कुछ छींटों को, को मिलाकर के कोई उसी उन्हीं छींटों को मिलाकर के वह कहीं कमल की आकृति भी देख सकता है तो भ्रम तो कमल का भी हो सकता है और हरण का भी हो सकता है दिवाली के ऊपर छीटा मारे हुए हैं और कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको एक को भ्रम हो सकता है कि हरिण का चित्र बना हुआ है दूसरे को यह भी तो भ्रम हो सकता है कि नहीं हरिण नहीं ये तो कमल का है मुझे तो कमल दिख रहा है यहां पर परंतु तो जगत में सबको एक सी ही वस्तु तो एक ही प्रकार की क्यों दिख रही है और एक प्रकार की नींद दिखेगी तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा बेटा मांगेगा कि मां पानी दे और मां उसकी जगह दूध ले आएगी तो यह गड़बड़ हो जाएगी भ्रम है तो सबको एक सा भ्रम ये नहीं होगा अब तीसरा जो अध्यासवाद है उस अध्यासवाद में एक तीसरा आ, भ्रम आता है तीसरी वस्तु आती है कि भाई आखिर भ्रम हुआ किसे ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु थी नहीं तो अंत में भ्रम होगा किसको ब्रह्म को ही तो भ्रम होगा तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रह्म भ्रमात्मक हो गया और तुम कह कहो वो ज्ञान रूप है जो ज्ञान रूप है वो भ्रम कैसे हो जाएगा इसलिए अध्यास के कारण जगत की प्रति हो रही है यह ऐसा नहीं है फिर कई बार ऐसा होता है कि अवस्तुनी वस्तुरोपो अध्यारोप अवस्तु में वस्तु का आरोप उसका नाम अध्यारोप है तो कभी कभी वस्तु में भी तो अवस्तु का आरोप हो जाएगा ऐसी स्थिति में तो महाअनर्थ हो जाएगा माने ब्रह्म को तो मान लिया जाएगा झूठा और जो जगत है उसको मान लिया जाएगा सत्य रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है तो कभी कभी सर्प को भी तो रस्सी समझ करके कोई बालक पकड़ सकता है है वो सर्प पर पंच तो सर्प को रस्सी भी तो कोई समझ सकता है और अनेक बार ऐसा होता है कि अब वो बालक रस्सी को सर्प वास्तविक सर्प है और उसको देख करके उसको रस्सी पकड़ समझ करके कोई बालक पकड़ ले और मां चौक जाए अरे हाय आए हाँ, क्या हो गया चीखने लग जाएगी मां तो कि ये क्या हुआ तो ऐसी स्थिति में जगत को तो मान लिया जाएगा सत्य और ब्रह्म को मान लिया जाएगा असत्य हाय हाय हाँ, उल्टी बात हो गई सत्यानाश हो जाएगा उपवास तो से जगत हो जाएगा फिर तो भ्रम किसको हुआ किसका भ्रम हुआ और कैसे भ्रम हुआ ये तीनों वस्तुएं है, ऐसी हैं जहां पर शक्ति को केवल भ्रम नहीं माना जा सकता जो भेद दिख रहा है उस भेद को केवल भ्रम नहीं माना जा सकता दोबारा शुरू करें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि शास्त्र ने कहा कि ब्रह्म ही एक मेवा द्वितीय ब्रह्म एकमात्र तो एक तो तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है पर किया गया कि यदि ब्रह्म तत्व तो है ठीक है इसको हम नहीं का, काटेंगे परंतु हमको सामने भेद दिख रहा है यह भेद क्यों दिख रहा है इसके लिए दो विकल्प दिए एक विकल्प तो दिया कि भ्रम के कारण हमको भेद दिख रहा है दूसरा विकल्प जिसकी बात करेंगे अभी बाद में करेंगे वो है कि नहीं कि उस पर सामर्थ्य थी कि वह अनेक अनेक वस्तुओं को सत्य रूप में प्रकट करे ये वैष्णवों का मत है कि शक्ति परिणाम वह अपनी शक्तियों से यथार्थ रूप में जगत को परिणत करे इसका नाम है शक्ति परिणाम तो अभी इसकी बात को पर, शक्ति परिणाम की बात को अभी बात में करेंगे पहले यहां पर ये कहा कि भ्रम के कारण तुमको दैत दिख रहा है तो भ्रम के कारण द्वित दिख रहा है यहां पर तीन समस्याएं मुख्य रूप मुख से आ गई कि भ्रम किसका हुआ जिस वस्तु को पहले देखा है जो वस्तु पहले सत्य थी उसका ही भ्रम होता है इसका मतलब है कि जगत पहले था ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ था उस जगत का ब्रह्म में भ्रम हुआ अब यदि जगत कोई अलग पदार्थ था और पहले से था और अलग पदार्थ था तो शास्त्र के वचन कुपित हो जाएंगे कि एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ये वचन नहीं होंगे इसका मतलब है कोई कोई पश्चु तो ब्रह्म से अलग थी एक बात फिर भ्रम कैसे हुआ भ्रम होता है सर्वदा सर्वदा साधस्य के कारण असादृष्य में भ्रम नहीं होता है इसका मतलब है ब्रह्म जैसी कोई दूसरी वस्तु भी थी या जगत जैसी ब्रह्म जगत जैसा था सादृश्य के कारण था तो ब्रह्म और ईश्वर में कहीं ना कहीं सादिश्य मानना पड़ेगा बात यह कि भ्रम सबको कैसे हुआ सबको एक सा भ्रम हो नहीं सकता है यह तीसरी गलती और चौथी गलती ब्रह्म के अलावा यदि कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं तो भ्रम अंत में भ्रम से युक्त ब्रह्म ही तो हुआ ब्रह्म के अलावा जब कोई था नहीं तो भ्रम किसको हुआ इसका मतलब ब्रह्म को भ्रम हुआ और तुम ब्रह्म को अपन ब्रह्म को कभी भ्रम कह नहीं सकते हैं तो ब्रह्म तो ज्ञान रूप है जहां ज्ञान है वहां भ्रम कैसे होगा तो ये चार दोष कहीं अध्यास बाद में आ जाते हैं श्री शंकराचार्य भगतपाद का एक बहुत बड़ा गुण था कि शंकराचार्य भगतपाद ने बौद्धों का जो शून्य था जो अभार रूप था उस अभाव रूप शून्य को उन्होंने भाव रूप ब्रह्म के रूप में स्थापित किया भगवान बुद्ध ने स्थापित किया था कि शून्य से ही सारी वस्तु प्रकट होती हैं एक क्षण के लिए दिखती हैं और अंत में शून्य में ही मिल जाती है यह है शून्य बात मध्यमा प्रतिपदा ये बौद्ध धर्म का एक लक्षण है जैसे पृथ्वता की जो तिथि है वो पूर्णिमा और अमावस्या इनके बीच में आती है इसी प्रकार से मध्यमा पृथ्पादा का तात्पर्य है कि शून्य से कोई वस्तु प्रकट हुई एक बार चमकी और अंत में शून्य में ही समा गई एक क्षण के लिए कोई वस्तु आई दिखी और वह शून्य में समा गई इसलिए शून्य सत्य है और वह शून्य में कुछ कोई गुण है नहीं। नहींचार्य ने कहा वो जो जिसको तुम शून्य कह रहे हो वह शून्य नहीं है वह ब्रह्म है और वह सब का आश्रय होकर के जिसको तुम अभाव रूप कह रहे हो वह अभाव सब आश्रय होकर के विराजमान जैसे शून्य को हम कहीं अभाव नहीं कह सकते हैं शून्य को हम सर्वाश्रय कहेंगे इंफिनेट कहेंगे अनंत कहेंगे शून्य के साथ में किसी का भाग दो तो रिजल्ट जो आएगा वो अनंत आएगा तीन में से दो गए एक बचा एक में से एक गया शून्य बची शून्य में से एक गया कुछ नहीं बचा बिल्कुल कुछ नहीं बचा नहीं सर्वाश्रय बचा इंफिनिट बचा अनंत बचेगा तो शंकराचार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही बहुत बड़ा रहा कि जिसको भगवान बुद्ध ने अभाव कहा शून्य कहा उसको उन्होंने शून्य न मान करके उन्होंने सर्वाश्रय माना और सर्वाश्रय मानने पर वो जो ब्रह्म है अब वो जो सर्वाश्रय माने जिसको वो जो ब्रह्म है उसको लेकर के दो समस्याएं उत्पन्न हुई कि क्या वह शक्ति से युक्त है या शक्ति से युक्त नहीं है वैष्णव आचार्य ने कहा कि नहीं उसमें शून्य का तात्पर्य सर्वाश्रय है और सर्वाश्रय होने पर मन ब्रह्म सर्वाश्रय है और सर्वाश्रम में उसमें यह सामर्थ्य है कि वह उसमें से कोई भी वस्तु को प्रकट कर सकता है किसी भी वस्तु को प्रकट करने की उसमें सर्व सामर्थ्य विराजमान है वो सर्व आश्रय होकर के विराजमान है तो शक्ति के कारण वो विराजमान परंतु तो शंकराचार्य ने कहा कि नहीं उसको शक्ति का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है भ्रम के कारण हमको दिख रहा है अब जहां वस्तु अवस्तुनी वस्तुरोपाह अवस्तु में वस्तु का आरोप होगा यदि ये अध्यास की परिभाषा माने तो ये अध्यास की परिभाषा मानने पर भ्रम की परिभाषा मानने पर यहां चार देश साफ साफ दिख जाते हैं कि भ्रम सर्वदा पहले देखी गई वस्तु के सा, साथ में ही होता है इसका मतलब है ब्रह्म से भिन्न भी कोई वस्तु थी जिसका में ब्रह्म में भ्रम हुआ एक बात तो किसका भ्रम हुआ फिर दूसरी बात किसमें भ्रम हुआ यदि ये विचार करें तो सबको भ्रम एक सा नहीं होना चाहिए किसी को एक भ्रम होना चाहिए किसी को दूसरा भ्रम होना चाहिए परंतु जगत का जो व्यवहार है वो सबको एक सा दिखता है और वो सभी लोग एक सा ही व्यवहार करते हैं तो किसी को एक भ्रम हो रहा है किसी को दूसरा भ्रम ऐसा नहीं है अन्य व्यवहार सिद्ध नहीं होगा तीसरी बात यह कि व्यवहार जो भ्रम हुआ वो भ्रम किसको हुआ इसका मतलब है ब्रह्म को ही भ्रम हुआ और चौथी बात यह कि कहीं सादृश्य के कारण भ्रम होता है फावड़े में सर्प का भ्रम नहीं होगा रस्सी में ही सर्प का भ्रम होगा कुर्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा रस्सी में ही सर्प का भ्रम होगा तो कहीं ना कहीं सादिश्य होना चाहिए साध तो भ्रम सादिश के आधार पर होता है भ्रम पूर्व वस्तु के आधार पर होता है भ्रम सब में अलग अलग होता है एक सा नहीं होता है और भ्रमित व्यक्ति को कहीं भ्रम में कुछ न कुछ कारण भी होता है झुटपुटा हो उसकी दृष्टि कमजोर हो कुछ ना कुछ कारण होगा तब उसे भ्रम की प्राप्ति होगी ऐसी स्थिति में जगत को केवल भ्रम मान लेना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जगत को केवल अवस्तुनी वस्तु अवस्थ अवस्तुनी बस्तवारो को अवस्तु को वस्तु समझ लेना यह जो भ्रम है यह भ्रम कहीं परेशान करने वाला होगा और उसमें एक बड़ा भारी नुकसान ये हो जाएगा वो नुकसान ये हो जाएगा कि जैसे जगत को हम हटा करके वस्तु ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं ऐसे ब्रह्म को हटा करके जगत में जगत को भी तो वस्तु के रूप में हम समझ सकते हैं अब वस्तु में जहां वस्तु का आरोप कर रहे हैं वहां वस्तु में भी तो अब वस्तु का आरोप कर सकते हैं तो ब्रह्म में भी हम वस्तु का आरोप कर देंगे ब्रह्म अवस्तु हो जाएगा और जगत ही उपास हो जाएगा यह भी तो हो सकता है व्यावहारिक दशम इसलिए भ्रम के आधार पर उसको नहीं माना जा सकता है चलो साहब तुमने यह कह दिया कि भ्रम के आधार पर द्वैत नहीं है सामने जो द्वैत दिख रहा है क्यों दिख रहा है यदि कहा गया कि भ्रम के कारण दैित दिख रहा है तो ऐसा नहीं तो फिर क्यों दिख रहा है दैत बोलो उस शून्य में इतनी सामर्थ्य थी जिसको तुम शून्य को जो अभाव रूप जिसको कह रहे हो उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि उसमें सारी शक्तियां थी अब सेठ जी की इच्छा वो अपनी शक्तियों का प्रकाशन करें या न करें सेठ जी की जो शक्ति है वो सेठ जी की शक्ति दो प्रकार की है शेठ जी में एक है चित शक्ति और एक है जल शक्ति जो चित शक्ति है वो चित शक्ति भी दो प्रकार की एक चित शक्ति है जीव रूप चित शक्ति और दूसरी है निज स्वरूप रूप चित शक्ति तो भगवान का अपना परिकर अपना निज का स्वरूप उनकी अपनी प्रियाएं प्रियाए जो बैकुंठ के वैकुंठ की दृष्टि से लीला में जो चेतन प्राणी हैं, चेतन जन हैं, ये उनका स्वरूप हो गया तो एक तो हो गया चित स्वरूपगत चित्त और दूसरा हो गया हम शरीर के चित जो कौस्तु मणि की किरण के रूप में बाहर निकले तो दो तरह के जीव हो गए एक जीव है नित्य सिद्ध और दूसरे हैं नित्यबद्ध जो नित्य सिद्ध जीव हैं वैकुंठ के प्राणी उनको कभी भी भ्रम नहीं है वे सदा उनने कभी माया देखी नहीं माया से वे कभी भ्रमित होंगे ही नहीं और वे हम ईश्वर के अंश हैं ये विचार करते हुए प्रभु की नित्य नित्य सेवा करेंगे कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई उनका उपास्य हो ही नहीं सकता है ये नित्य तो चंड प्रचंड कुमुद कुंडे नंद सुनंद विश्व से इत्यादि जो भगवान के पार्षद हैं ये पार्षद नित्य चित हो गए नित्य चित अंश हो गए वे नित्य सिद्ध हैं हम शरीर के अनंत कोटि जो जीव हैं वे अनंत अनंत कोटि जीव वे हैं कहीं नित्य मायाबद्ध तो जीव दो प्रकार के एक नित्य सिद्ध एक नित्य मायाबद्ध हम लोग भगवान के अंश तो थे परंतु भगवान के अंश होने पर भी हमको कभी भी भगवान के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त था नहीं धुरी का आसोन प्राप्त जिसको हो जाता है वो बेहतर न रस ग्रहो जना वह रसक्रह जन कभी भी उसका त्याग करना चाहता ही नहीं है इसलिए हम शरीर के जो जीव हैं उनको यथा यथाकथनचित ही विश्व चकुर्थी जी कह रहे हैं हमको यथा कथनचित ही अपने स्वरूप का कुछ बोध था पूरी तरह से अपने स्वरूप का भी बोध नहीं था ठाकुर के स्वरूप का बोध होना तो बड़े कठिन की बात जैसे शिशुक्ति में हमको अपने स्वरूप का बहुत हल्का सा एक आभास मात्र अनुभव होता है जिसको हम जागने के बाद में अनुभव करते हैं कि सुख मैं किंचित अवेदेशम मैं सुख में था मुझे कोई भी कुछ पता नहीं है तो जीव उस समय यथाकथनचित आपने आनंद और ज्ञान स्वरूप को कुछ कुछ कुछ जानता है एक आभास रूप में उसको वो जानता है उसको पूरी तरह से पता नहीं है क्यों पूरी तरह से पता होने के लिए उसको कहीं ग्राहक सामग्री उसके पास में होनी चाहिए थी शिशुक्ति में जब हम गहरी नींद में होते हैं साउंड स्लीप में उस समय हमारे पास में ग्राहक सामग्री नहीं है उस समय सुंकार भी सो गया है अहंकार भी हमारे पास में नहीं है बुद्धि भी नहीं है इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं इनका लय तो नहीं हुआ है पंत इनका बाध हो गया इनका इनका हो गया है लय नहीं हुआ है ये डिटेन हो गई है पंत मर्ज नहीं हुई मर्ज नहीं हुआ इनका यह डिटेन इनको कहीं पोस्टोन हो गई है डिटेन हो गई है परंतु ये मर्ज नहीं हुई शिवशक्ति जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय अहमशक सुखते है, हमारा अहंकार भी कहीं उस समय लय नहीं हुआ है वह कहीं बाधित हो गया है इसमें काम नहीं कर रहा है शरीर पलंग के ऊपर खाट के ऊपर पड़ा हुआ है सांस ले रहा है सब कुछ है स्थू शरीर भी काम कर रहा है मन भी सोया हुआ पड़ा हुआ है परंतु मन नष्ट नहीं हुआ नष्ट हो जाने पर मोक्ष हो जाएगा नष्ट हुआ नहीं है केवल उपयोग पोस्टपन हुआ है डिटेंड हुआ है वह अभी मर्जर उसका मर्ज नहीं हुआ है गला नहीं है समाप्त नहीं हुआ है की स्थिति तो जीव का जो स्वरूप है वो सचित आनंद था परंतु सचित आनंद स्वरूप का सृष्टि के पहले उसे यथा कथित थोड़ा सा एक आभास मात्र था उसका पूर्ण आभास उसको नहीं था इस प्रकार ये जीव अकृतार्थ ही था श्री प्रभु गए कृपालू वे अपने दास जीव को कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु इस जीव को माया देवी को प्रदान करते हैं जिसे जीव कृतार्थ हो सके तो अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने माया देवी को प्रदान किया जब माया देवी को प्रदान किया तब सृष्टि में इस जीव को मन बुद्धि चित्र अंकार इंद्री माने सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हुई सोलह वस्तुओं के बने हुए सूक्ष्म शरीर के इस जीव को प्राप्ति हुई पांच कर्म कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया पांच तन मात्राएं और प्राण इंद्रियों के साथ में प्राण भी जुड़े हुए हैं प्राण को अलग नहीं गिनेंगे पांच तन्मात्राएं और एक अंतकरण अंतकरण में मन प्रधान है ये सोलह वस्तु उस उसमें कर्मेंद्रीय इंद्रिय विषय और मन या प्राण ये उसे प्राप्त हुए कर्मेंद्री के रूप में उसे अद्भुत की प्राप्त अध्यात्म की प्राप्ति हुई जो विषय है उनके रूप में उसे अध्यात्म की प्राप्ति हुई और देवता इनसे जोड़कर के अधिदेव इनसे जोड़ करके फिर वह विषयों को भोगता हुआ कहीं विराजमान हो रहा है तो अध्यात्म अधित और इन तीनों को मिलाकर के तब तो वह विषयों का अनुभव कर रहा है तो श्री प्रभु ने इस जीव को कृतार्थ करने के लिए इसको माया देवी को समर्पित किया और माया देवी को समर्पित करने पर माया देवी की कृपा के द्वारा इसे यह शरीर प्राप्त हुआ मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य देव इस जीव को प्राप्त हुआ और तब उसने जब भजन किया तब जाकर के ये अकृतार्थ कोटि के जो जीव थे जो नित्य मायाबद्ध थे वे माया मायाबद्ध जीव भगवान को प्राप्त करेंगे जीव में कोई अपराध नहीं किया है कोई अपराध के कारण उसका नीचे हुआ हो ऐसा नहीं है कोई पनिशमेंट देने के लिए उसको नीचे भेजा गया हो ऐसा नहीं है जीव स्वरूप का ही दो के हैं एक कोटि है नित्य सिद्ध दूसरे हैं नित्यबद्ध नित्यबद्ध जीवों को अपने स्वरूप का कहीं बोध था नहीं ऐसी स्थिति में अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने भगवान की जो तटस्था शक्ति के रूप में जो अकृतार्थ जीव थे उन अकृतार्थ जीव को भगवान ने माया देवी को प्रदान किया तो भगवान में दो प्रकार की शक्ति एक शक्ति है चित शक्ति एक शक्ति है जड़ शक्ति जो चित शक्ति है वो फिर से दो प्रकार की एक है नित्य सिद्ध पार्षद और दूसरे हैं अंग नित्यबद्ध अकृतार्थ जीव नृत्य सिद्ध पार्षदों को तो भगवान का स्वरूप जो बैकुंठ वैभव है और उनका पार्श्व देह वो उनको नित्य प्राप्त है उनको तो पार्श्व देह की प्राप्ति हो गई उनको पार्श्व देह प्राप्त है और वे नित्य कृष्ण सेवा करते हुए विराजमान हैं उनको कभी मोह की प्राप्ति होगी नहीं जब गत्वा निवर्तन थे तो धाम वहां जाकर के उनका कभी भी अधपतन होगा नहीं लीला के लिए वे भले आए परंतु कभी भी नीचे नहीं आएंगे और वैकुंठ में जाकर के यहां का जो जीव चला गया वो भी नहीं आएगा ठाकुर की इच्छा बात अलग है लीला के लिए कभी किसी को नृत्य पढ़कर को भी वे पृथ्वी के ऊपर भी भेज दें वो बात अलग है परंतु तो अपने कर्म के वशीभूत होकर के वो नहीं आएगा वो कर्म से परे होकर वैकुंठ का पार्षद वह विराजमान है अब ये जो जल वस्तु है ये भी दो प्रकार की हुई एक गुणातीत वैकुंठ और एक हुआ जगत तो माया देवी को त्रिगुणात्मक जगत को श्री प्रभु ने कृपा करके इस थ श्रेणी के जीव को माया देवी को समर्पित किया और उन माया देवी को समर्पित करने पर उन माया देवी के प्रभाव से इसे शरीर की प्राप्ति हुई और तब ये तीन प्रकार के कार्य करेगा कर्मयोग ज्ञान योग या भक्त योग इनमें कर्मयोग के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्कर को भोगेगा ज्ञान योग के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के वह ब्रह्म साहिध्य प्राप्त करेगा और भक्ति योग के द्वारा भगवान माधुर्य को सर्वोपम रूप में आस्वादन करेगा कर्मयोग कभी भी कर्म कर्म बंधन ये कभी भी सुखात्मक हो नहीं सकता है क्योंकि कर्म का बंधन करने पर अंत में जीव को कष्ट की ही प्राप्ति होगी तमोगुण से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं अंत में तमोगुण में ही जाएंगे तमोगुण का जो स्वभाव है वो दुखात्मक है तमोगुण से रजोगुण उत्पन्न होता है रजोगुण से सत्गुण उत्पन्न होता है तो ये जो तीन गुण हैं इनमें मुख्य वस्तु जो है वो तमोगुण से ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई तमो गुण में ही अंत में जाकर के लीन होंगी तो कर्म करने पर अंत में तमोगुण की प्रवृत्ति होगी और जीव का अतन ही होगा इसलिए कर्म मार्ग कभी भी श्रेयस्कर है नहीं कर्म को कर्म योग बना करके जब कर्म को भगवत समर्पित कर दिया जाएगा तो चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान की प्राप्ति होगी ज्ञान भी अपने फल के रूप में केवल तम पदार्थ का बोध कराएगा जीव के अपने स्व का बोध कराएगा ब्रह्म तत्व के साथ में और माया की निवृत्ति करने में ज्ञान भी समर्थ नहीं है इसलिए ज्ञानी को भी ज्ञान है गुणात्मक सात्विक ज्ञान को कहा गया है सत्व सात्विक जबकि भक्ति है निर्गुण संसार की निवृत्ति करने के लिए निर्गुण की आवश्यकता पड़ेगी निर्गुण यदि भक्ति का आश्रय किया तो त्रिगुणों की निवृत्ति होगी ज्ञान के द्वारा त्रिगुणों की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान केवल सात्विक है इसलिए नरक से गिरने से बचा लेगा जीव को अपने स्वरूप का बोध भी प्राप्त करा देगा परंतु संसार की पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हो सकेगी जिनको आत्म स्वरूप का बोध हो गया है ऐसे बड़े बड़े योगी जन भी एक उन्वशी एक मेनका एक रंभा की एक मुस्कान पर भटकते हुए गिरते हुए देखे गए इसलिए इसलिएाक्ष विमुक्त मानन तयस्त भावात अभिशुद्ध विद्ध जो आरव्य कृष्ण परम पदम तथा पतंत था वे रूहच्युत होकर के प्रसिद्ध हैं का तात्पर्य है कि बड़ा ऊंचे चढ़े और वहां ऊंचाई से गिरे किसी ने बड़ा सुंदर मंदिर चौरासी हजार लाख सीढ़ी बनाकर के ऊंचा बनाया अब कोई दर्शनार्थी चढ़े और यदि अंतिम सीढ़ी पर जाकर के पैर फिसले तो उसका तो ढेर हो जाए उसको है चढ़ करके फिर नीचे गिरना उसको तो और ज्यादा चोट लगेगी ऐसे ये मनुष्य दे मिला तो मनुष्य मिलने के बाद में हमको रूढ़ नहीं होना है तो श्री प्रभु ने मनुष्य देह दे करके इस जीव को कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों मार्ग प्रदान के कर्म मार्ग के द्वारा संसार के भोग खूब भोगो कौन मना करे ईट्रिंक बी मेरे आनंद करो पंथ यही पड़ोगे अंत में नरक में जाओगे कर्म के द्वारा कर्म बंधन को प्राप्त करते हुए भोग की प्राप्ति होते हुए अधिक पतन ही होगा नीचे नीचे ही जाओगे यदि कर्म करने के बाद में कर्म को भगवत समर्पित कर दिया और निष्काम होकर के कर्म किए कर्म योग किया माने आकर्षित बुद्धि से फल की कामना रहित होकर के भगवत आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं इस बुद्धियों के द्वारा यदि कर्म को भगवत समर्पित किया तो चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान साधन की प्राप्ति होगी कि मेरा अपना स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक है मैं सचित आनंद हूं मैं देह नहीं हूं देह अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है सुख दुख ये सब देह को प्राप्त हो रहे हैं आत्मा को नहीं है न सुख दुख हेतु न आत्मा गुण कर्म काल मन परम कारण मामंती संसार चक्रम परिवर्तित ये मैं आत्मा हूं मैं देह नहीं हूं यदि डाकू किसी आदमी को साहूकार को पीट रहा है तो जन जन को पीट रहा है एक शरीर शरीर को पीट रहा है मैं शरीर थोड़ी हूं मुझे थोड़ी पीटा यह तो बात हुई कि कभी अपने दांत से अपनी जीव कट जाए तो दांत को तोड़े कि जीव को मरोड़े तो शरीर ने शरीर को कष्ट दिया मैं शरीर नहीं हूं ऐसा जो ज्ञान है वो उस व्यक्ति के पास में आ जाएगा नेतु मैं देवता देवता देवता देवता को कष्ट देगा किसी ने हाथ में लख लेकर के दूसरे की खोपड़ी फोड़ी तो हाथ का देवता है इंद्र और खोपड़ी का देवता है प्रजापति तो ये मान लो ना कि इंद्र ने प्रजापति को ठोका मुझे थोड़ी ठोका इसलिए मैं दुखी क्यों हूं वो भिक्षुक कुछ इसी तरह से विचार करता है कि मैं देह नहीं हूं नायन जनों में शुभ्ध केतु में देवतात्मा आत्मा बोले आत्मा आत्मा को क्या कष्ट देगी जैसे अग्नि का ताप अग्नि को कष्ट नहीं देता है जैसे बर्फ की शीतलता बर्फ को नहीं जलाती है यदि सुख दुख मेरे आत्मा का स्वरूप हुआ तो आत्मा के स्वरूप से तो कोई व्याकुल होता नहीं है अग्नि का ताप अग्नि को थोड़ी जलाता है तो मैं क्यों दुखी हूं इससे मैं दुखी नहीं हूं मैं तो बेह अलग वस्तु है मैं आत्मा अलग वस्तु तो ज्ञान के द्वारा सर्वदा सर्वदा व्यक्ति को आत्मतत्व का बोध होगा पंत संसार की निवृत्ति नहीं होगी ये जो ज्ञान है ज्ञान कुछ देर का ज्ञान है यह ज्ञान स्मशान वाला ज्ञान है स्मशान से लौट करके आता है तो सब कहता है अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है घर में आते ही फिर दोबारा जैसे विश्व में आसक्त हो जाता है तो वही इसी प्रकार का ज्ञान है तो नायन जन्म देवता ग्रह बोले ग्रह भी ग्रह को दृष्टि दुछ, से देखेंगे ज्योति से पूछो तो जोशी ये कहता है कि ये ग्रह इस ग्रह को मित्र दृष्टि से देख रहा है ये उसको टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है ये कौन दृष्टि से देख रहा है त्रिकोण में है सातवी दृष्टि में नहीं है सातवी दृष्टि में है वो सामने देख रहा है वो मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि उस ग्रह तो ग्रह को देखेंगे मैं मैं मैं तो अलग कर्म कर्म स्वयं रहा है है में भगवान भगवान की की शक्ति भी की शक्ति भी इसलिए मुझे कष्ट क्यों होगा काल काल भी भगवान की शक्ति है जी भी भगवान की शक्ति है एक शक्ति दूसरी शक्ति से को क्या दुख देगी कभी अपने हाथ से ही अपनी आंख मिल जाए अपनी आंख में उंगली कभी अनजाने में सोते सोते चली जाए तो उंगली को काटे क्या आंख फोड़े क्या किया जाए तो ये विचार करते हुए व्यक्ति अपने आप को तो ज्ञान अपने स्वरूप में अवस्थित हो तो ज्ञान के द्वारा स्वरूप की स्थिति हुई परंतु ये स्वरूप की स्थिति टिकेगी नहीं फिर से अज्ञान हो सकता है एक बार किसी ने कह दिया कि नायम सर्प रजम ये सर्प नहीं है ये रस्सी है ठीक है उस समय अज्ञान दूर हो जाएगा पंत फिर से में रस्सी के ऊपर तय पड़ा तो फिर से भी तो भ्रमण हो सकता है इसीलिए केवल ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती संसार की निवृत्ति करने के लिए जब तक श्री राधारानी का श्री श्याम सुंदर का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा श्री कृष्ण शरण ममो श्री राधा रानी उनका आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा तब तक संसार की निवृत्ति पूरी तरह से नहीं हो सकती है तो जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास जीव यद्यपि नित्य कृष्ण दास है परंतु यहाँ पर उन जीवों की बात नहीं कर रहे हम सभी के जो अणुअकृतार्थ जीव थे वे भी थे कृष्ण के दास परंतु तो उनको कृतार्थ करने के लिए भगवान ने हमको माया देवी को दिया अब ये जीव तटस्था शक्ति है तटस्था शक्ति होने के कारण कभी ये माया की ओर भी जा सकता है और माया को जब दिया गया तो कभी माया को ही अपना समझ सकता है कभी यह समझ सकता है कि माया में मुझे दिया गया है इसलिए जिससे कि मैं शरीर पा करके श्री राधा गिरधारी की सेवा कर सकूं मदन मोहन की सेवा कर सकूं ईश्वर सकूश से जीव को कृतार्थ करने के लिए माया देवी को दिया परंतु माया देवी को देने पर उसे जो शरीर मिला उस शरीर को प्राप्त करके वह तटस्था शक्ति होने के कारण कभी जल में भी जा सकता है कभी स्थल में भी आ सकता है कभी वह ठाकुर में भी आ सकता है और कभी वह माया को ही अपना सर्वस्व समझ सकता है जब माया को सर्वस्व समझेगा जल को ही सर्वस्व समझेगा तो जल में भटकता रहेगा डूबता उतरता रहेगा कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा कभी उभरना है तो वह जीव कभी किनारे पर फिर तट में भी आ सकता है तो जैसे तट तटस्थ कहने का मतलब है जीवे कृष्ण तटस्था शक्ति तटस्थ तटस्था कहने का मतलब है कि तट तो कभी जल में जा सकता है कभी जल से स्थल में भी आ सकता है उसी स्थान को कभी हम जल कह सकते हैं उसी स्थान को कभी हम स्थल भी कह सकते हैं तो उसको कोष्ट भी कहा जा सकता है उसको वातर भी कहा जा सकता है पोषण भी कहा जा सकता है तो दोनों ये एक ही जो वस्तु है एक ही स्थल वह कभी कोष्ठ का भाग हो सकता है कभी वह ओशन का भाग हो सकता है जल का भाग हो सकता है तो जीवन तटस्था शक्ति ये तटस्थ है माने यदि गुरुदेव कृपा करें तो ये कृष्ण दासता को अनुभव कर लेगा अन्यथा ये माया का दास बनकर के माया के बंधन में घूमता रहा है भेदा भेद प्रकाश जीव ईश्वर की शक्ति है और शक्ति का तात्पर्य है ईश्वर से भिन्न नहीं है स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति रूप में तटस्था शक्ति के रूप में चैतन्य शक्ति के रूप में जीव बना है जड़ शक्ति के रूप में वह परतत्व ही बैकुंठ या त्रिगुणात्मक जगत ब्रह्मांड इनके रूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है तो स्वरूप ही जहां कार्योन्मुख होता है उसको शक्ति कहते हैं वो तो वैकुंठ शक्ति के रूप में भी हो सकता है और जगत शक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकता है भेदा भेद प्रकाश या भेदा भेद रूप में प्रकाशित होता है ब्रह्म ही अपने आप को भेद और अभेद दोनों रूपों में प्रकट कर रही है भेदा भेद कहने में विरोध नहीं है अर्थात एक वस्तु का निषेध किया गया परंतु संपूर्ण निषेध नहीं किया गया अवेद कहने का तात्पर्य पूर्ण निषेध नहीं है परंतुश होने पर भी ईश्वर जैसा चिदंश नहीं है एक अंश में निषेध है संपूर्ण निषेध नहीं है जैसे तुम कुछ नहीं जानते होगा तात्पर्य है संगीत के विषय में कुछ नहीं जानते हो तुम में ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा ऐसे ही जीव चित्त तो है परंतु तो उसका चित्त ईश्वर जैसा चित्त नहीं है अर्थात ईश्वर जिस प्रकार से जगत की सृष्टि कर सकता है जगत का शासन कर सकता है ऐसे वह अल्प शासक होकर के ही विराजमान है वह अल्पज्ञ होकर के ही विराजमान है सर्वज्ञ होकर के वह विराजमान नहीं हो सकता है वो अल्पज्ञ है मैं भी ज्ञानवान हूं परंतु मेरा ज्ञान सीमित है परंतु ईश्वर भी ज्ञानवान है परंतु ईश्वर का ज्ञान सारे अनंत कोट जीव अनंत अनंतोट जगत सारी वस्तुओं का ज्ञान ईश्वर को प्राप्त है कैसे सृष्टि करनी है उसकी प्रक्रिया का उसको पता है कैसा करने से क्या उत्पन्न होगा ये प्रक्रिया उसको पता है जबकि मुझे नहीं है मुझे बहुत छोटी सी चीज पता है थोड़ी चीज पता है कि यदि पूरी बनानी है तो उसको कैसे बेल करके और तला जाएगा केवल इतना सही पता है ईश्वर को पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाना है यह पता है तो हमारा ज्ञान बिल्कुल अल्प और ईश्वर का ज्ञान बहुत विशाल हमारा ईश्वरत्व तो बड़ा थोड़ा अपने कुर्ते का मैं मालिक हूं परन्तु तो आपके कुर्ते का मालिक नहीं हो सकता हूं आपके घर का मालिक नहीं हो सकता हूं तो मेरा ईशत्व भी बड़ा में, मेरा ज्ञान भी बड़ा में, जबकि ईश्वर का ज्ञान बड़ा है अतः भेदा भेद कहने का तात्पर्य है मेरे ज्ञान का निषेध नहीं है बल्कि सर्वज्ञता का एक अंश में सर्वज्ञता जो है उस सर्वज्ञता का निषेध है मेरे अपने सचित आनंद का निषेध नहीं है इसलिए इसको स्वाच विरोध नहीं माना जा सकता ये नहीं कहा जा सकता आप अपनी बात को काट रहे हो यह दिन भी है रात भी है ऐसा कैसे होगा दिन होगा या रात होगी कोई एक चीज होगी परंतु तो यहां पर भेद भेद जहां पर कहा गया इसका मतलब है कि ईश्वर जैसी सर्वज्ञता का निषेध किया गया परंतु तो अल्प सर्वज्ञता को अल्पज्ञता को कहीं स्वीकार किया गया तो भेदाभेद प्रकाश ये जीव भेदाभेद प्रकाश होकर के विराजमान है तो जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास है बद्ध अवस्था में भी ये कृष्णदास है मुमुक्षु अवस्था में भी कृष्णदास है सिद्ध अवस्था में भी कृष्णदास है और पार्षद अवस्था में भी ये कृष्णदास है नित्य कृष्णदास होकर के विराजमान है कृष्ण की ये तटस्था शक्ति है तटस्था शक्ति का तात्पर्य है स्वरूप शक्ति होता तो ये गरुण इनकी समान सदा ही वैकुंठ में निवास करता परंतु श्री प्रभु ने इस जीव को तटस्था शक्ति के रूप में रखा जैसे तट कभी समुद्र का भाग बन जाता है कभी वह कोष्ट का भाग बन जाता है भूमि का भाग बन जाता है ऐसे जीव अभी तो माया समुद्र में पड़ा हुआ है जब गुरुदेव की कृपा होगी तब वहां से उबर करके यह श्री बैकुंठ का भाग बनकर के बैकुंठ का एक पार्षद बनकर के श्री लुकुज मंदिर का पार्षद बनकर के यह विराजमान होगा तो तटस्थ होने पर कभी जल में भी जा सकता है और कभी सौम शक्ति में भी जा सकता है यह शक्ति है अर्थात स्वतंत्र इसका अस्तित्व तो नहीं है यह भगवान की ही एक शक्ति होकर के विराजमान है शक्ति और शक्तिमान इन दोनों में स्वरूप कहा अभेद है क्योंकि स्वरूप का ही वो एक भाग है परंतु तो उनकी क्षमताओं में निरंतर निरंतर भेद है भेद अभेद प्रकाश भेद होते हुए भी या अभेद है अर्थात अभेद कहने पर ईश्वर जैसी शक्ति तो इसमें नहीं है परंतु तो कुछ अंशों में जैसे ईश्वर सचित आनंद है ऐसे ये भी अं सचित आनंद होकर के अनुचित होकर के विराजमान है प्रकाश का तात्पर्य है कि काल में इसका प्रकाश नहीं था जब सृष्टि काल हुआ उस समय इस जीव का प्रकाश हुआ प्रलय काल में यह श्री गर्भोदशाही श्री प्रद्युम्न उनमें ही समाहित होकर के विराजमान महाप्रलय में या संकर्षण में ही अवस्थित होकर के विराजमान प्रलय हो जाना या मृत्यु हो जाना मोक्ष नहीं है जागृत अवस्था में हमारा स्थूल शरीर कार्य करता है स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का बाध हो जाता है लय नहीं होता है और उस समय मन चेतन रहता है और मन के चेतन होने पर वह मन सर्वदा सर्वदा कार्य करते हुए विराजमान होता है मन कार्य करते हुए वह विराजमान रहेगा और मन ही अनेक अनेक रूप धारण करके कल्पना के साथ में मिल करके अनेक स्वप्नों को देखता है मन ही महल बन जाएगा मन ही सोने के गिलास बन जाएगा सुंदर शरबत बन जाएगा नौकर चाकर बन जाएंगे सपना देख रहे हैं हैं तो मन अनेक रूपों को धारण करता है मन का अनेक रूपों को धारण कर लेना इसी का नाम है वृत्ति मनोवृत्ति वृत्ति माने वर्तन करना मन अनेक रूपों में अपनी चेष्टा करते हुए विराजमान होता है उसका नाम है मनोवृत्ति उस समय स्थूल शरीर का बाद हुआ है परंतु सूक्ष्म शरीर मन उस समय चेतन है जब शिशुक्ति हुई उस समय मन का पांच सौ बारहवा भाग तो कहीं विराजमान रहता है बाद मन भी कहीं समाप्त हो जाता है और मन समाप्त होकर के अहंकार भी समाप्त हो जाता है परंतु तो अहंकार का बाद होता है लय नहीं होता है अहंकार का बाघ मात्र हुआ लय नहीं हुआ अहंकार अभी विद्यमान है परंतु तो जब मोक्ष होगा उस समय कारण शरीर या अहंकार चिद ग्रंथि व कारण शरीर ही छूट जाएगा अर्थात अहंकार के दो स्वरूप हैं, अहंकार का एक स्वरूप है आत्मा अहंकार का दूसरा स्वरूप है मात्र तत्व से उत्पन्न होने वाला मैं करता हूं भोगता हूं यह भाव तो कर्तृत्व भोक्त भोक्तृत्व भाव यह कार्य कोटि का अहंकार तो मोक्ष में समाप्त हो जाता है और मैं कृष्ण दास हूं कृष्ण का अंश हूं चिन्ह हूं यह जो अभिमान है यह अभिमान निरंतर निरंतर बना रहता है तो दो कोटि के अभिमान हुए एक अभिमान हुआ स्वरूप कोटि का अभिमान वो अनादि है वो नित्य है कार्य का जो अभिमान है कि मैं ब्राह्मण मैं गोरा मैं काला मैं बूढ़ा मैं स्त्री मैं पुरुष ये जो अभिमान है ये अभिमान कहीं समाप्त हो जाएगा तो चि जल ग्रंथी जब छूट जाएगी माने कार्य कोटि का अभिमान समाप्त हो जाएगा केवल कारण कोटि का जो अभिमान है स्व कोटि का जो अभिमान है वो अभिमान रह जाएगा वो अभिमान अवस्थित होना यह मोक्ष की स्थिति हुई परंतु तो अभी भी भक्ति नहीं ये भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ सुख की प्राप्ति नहीं हुई यदि जीव ने भक्ति की है और भक्ति का प्रभाव अभी विद्यमान है भक्ति महारानी का अपमान नहीं हुआ है तब तो भक्ति महारानी की कृपा से उस जीव को श्री प्रभु विशुद्ध सत्वात्मक पार्शद स्वरूप प्रदान करेंगे जब पार्शद स्वरूप प्रदान करेंगे तब तो भगवान के सेवा करने का माधुर्य उसे अनुभव होगा सेवा करते हुए माधुर्य की प्राप्ति होगी अन्यथा ब्रह्म में जाकर के वो लीन मात्र हो गया दुख की निवृत्ति हो गई आत्म स्वरूप का उसको बोध हो गया परंतु विभू स्वरूप का आस्वादन प्राप्त नहीं हुआ विभू स्वरूप का आस्वादन प्राप्त करने के लिए इस जीव को गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके कहीं पार्शल स्वरूप मुझे मिले इसके लिए प्रयास करना चाहिए पार्शल स्वरूप में ही विभू आनंद की प्राप्ति होगी और यही जीवन की पूर्णता अन्यथा दुख की निवृत्ति ये आधी बात आत्म स्वरूप का बोध करना यह भी आधी बात परम सुख की प्राप्ति करना यही पूर्ण वस्तु है अतः कृष्ण की सेवा करे तटस्था शक्ति होकर के कृष्ण में पहले पहुंचे और फिर कृष्ण की सेवा करे यही जीव का परम परम लक्ष्य है तो तुमने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर यह हुआ कि अमी के बोले हो जीव की तटस्था शक्ति के ने अमार जारे तापत्र इसका उत्तर हुआ कि माया देवी का स्वभाव है कि वह जीव को विमोह प्रदान करती है अज्ञान के कारण उसे विमोह की प्राप्ति हो रही है इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी इसका उत्तर है कि भक्ति के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होगी मृत्यु सुख नहीं है प्रलय भी सुख नहीं है मोक्ष नहीं है आत्मस्वरूप का बोध होने पर भी अधूरी प्राप्ति हुई जब तक दास बन करके श्री कृष्ण की चरणार की सेवा भक्ति के द्वारा नहीं की जाएगी तब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी गौर हरी गोविंद गो गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद गो गो जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय ताय गौर हरी वो जय जय श्री राधे